अगर दो साइकिल सवार सड़क पर एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े तो उनके लिए ये लाजमी हो जाता है कि वे उठकर धूल बाद में झाड़ें, लेकिन पहले लड़ें। यह पद्धति इतनी मान्यता प्राप्त कर चुकी है कि गिरकर न लड़ने वाला साइकिल सवार क्षमाशील संत नहीं माना जाता बल्कि बुजदिल माना जाता है एक दिन दो साइकिलें बीच सड़क पर भिड़ गई उनके सवार जब उठे तो एक दूसरे को ललकारा अंधा है क्या दिखता भी नहीं दूसरे ने जवाब दिया साले गलत साइड से चलेंगे और फिर आंखें दिखाएंगे पहले ने गाली का बदला उससे बड़ी गाली चुकाकर कर ललकारा वो जबान संभाल के बोलना अभी खोपड़ी फोड़ दूंगा दूसरे ने सिर को और ऊंचा किया और जवाब दिया अरे तू क्या खोपड़ी फोड़ेगा मैं एक हाथ दूंगा तो कनपटा फूट जाएगा और वे दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए उलझने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी उन दोनों के बीच में आ गया और बोला अरे देखो भाई मेरी एक बात सुन लो फिर लड़ लेना देखो तुम इसका सिर फोड़ना चाहते हो और यह तुम्हारा मतलब कुल मिलाकर इतना ही हुआ कि दोनों के सिर फूट जाएं तो दोनों को तसल्ली हो तो ऐसा करो भैया दोनों जाके उस बिजली के खंभे से सिर फोड़ लो और लड़ाई बंद कर दो बात कुछ ऐसा असर कर गई कि भीड़ हंस दी और वे दोनों ही हंसी रोक नहीं पाए उनका समझौता संपन्न हुआ